सहना वो सहन भुन तो सह वी गवा वह तेजस्वीनस्त मिषा वह ओ शातिशातिश अनुवाद की चौदहवीं कक्षा सोलवा अभ्यास चलेगा तो इसमें आज पहली बार युष्मद शब्द दिया हुआ है और इसके रूप बहुत अनिवार्य हैं कंठस्थ कंठस्थ करना बहुतों को तो याद भी होंगी ये पूरे सातों विभुक्तियों में इसके रूप याद कर लेना और जहां जहां दो दो बनते हैं वहां दो दो याद करने हैं युवाम यूयम जैसे ये तो ये तो ये एक बन गया और त्वा युवाम वाम वह ठीक है त्वया युष्मा युवा ते युवाभ्याम वाम युष्माभ्यम वह यहाँ भी दो दो बनेंगे तत् युवाभ्याम युष्मत फिर दो आएंगे तब ते युव वाम युषमा कम वह तो युवोह युषमासु संबोधन होता नहीं है अस्मद का और युष्म का सर्वनाम का संबोधन नहीं होता है क्योंकि हे तू हे मैं हे वह हे जो हे कौन ऐसे बोलेंगे क्या सर्वनाम का संबोधन नहीं होता तो इसमें द्वितीया फिर एक छोड़ दो चतुर्थी फिर एक छोड़ दो पंचमी प्रारंभ से यदि हम तो पहली छोड़ दो दूसरी ले लो तीसरी छोड़ दो चौथी ले लो पांचवी छोड़ दो छठी ले लो सातवी छोड़ दो हाँ जैसे हम लोग जो है ये महीने गिनते हैं ना कि जनवरी फरवरी मार्च तो फरवरी तो है ये तो यहाँ यहाँ कर देते हैं कि जो गांठ पे आ जाए वो इकतीस है जो नीचे को आ जाए वो 30 है तो फरवरी नीचे को आ रही है चलो उसको छोड़ दो एक बार अब देखो मार्च अप्रैल मई जून अब देखो यहाँ भी गांठ आएगी यहाँ भी गांठ आएगी तो जुलाई भी इकतीस है और अगस्त भी इकतीस है इस तरह से पूरा सही बैठता है ये अभी देखा करके <laughs> ध्यान ना हो कौन सा मैं चल रहा है कितने दिन का है तारीख करके देख लो कौन सी संख्या पा रहा है मतलब गांठ पे आ रहा है कि नीचे आ रहा है? तो ऐसे ही शब्द के रूप है ऐसी ही के रूप है एक एक छोड़ते जाओ उसमें दो दो बनते जाएंगे और ये जो चार सूत्र हैं आठवें अध्याय में वही करते हैं काम के लिए और कहीं जाना ही नहीं है हमें यानी बना बनाया रूप पूरा बना बनाया उसके स्थान पर दूसरा रख देते हैं वो ऐसे आदेश नहीं देख आपने कभी जो आदेश होते हैं प्राय करके वो मूल शब्द के स्थान में कोई हम परिवर्तन करते हैं लेकिन यहां पूरे बने बनाए में परिवर्तन हमने बना लिया पूरा युषमाकम उसके स्थान पर ले आए वस पूरा हटा दिया अस्माकम न वो चार सूत्र हैं है युष्मी चतुर्थी द्वितीय स्थानाव पहला बहुवचनस्य से वस नूसरा ते मावेक वचन तीसरा आगे द्विती आया बस ये चार सूत्र हैं और ये दोनों में लगते हैं युष्म में भी और अस्मद में भी और वैसे भी युष्म के स्थान में जो आदेश इत्यादि होते हैं या इनके आगे जो व्यक्तियां हैं उनमें जो आदेश होते हैं तो इनके सूत्र जहां भी आए हैं जिस जिस प्रकरण में वो दोनों में लगने वाले हैं प्रत्येक सूत्र इन केवल युष्म के लिए कोई सूत्र नहीं केवल अष्म के लिए कोई सूत्र नहीं और तीन प्रकरण हैं इनके अलग अलग एक आठवें अध्याय का प्रकरण है फिर दो सातवें अध्याय में एक सातवें अध्याय के पहले बाद में एक बाद में एक स्थान पर तो युष्मद अस्मद जो मूल शब्द हैं इसमें आदेश का प्रकरण एक स्थान पर युष्मद अस्मद से आगे जो प्रत्यय हैं उनके स्थान में आदेश का प्रकरण तीसरा पूरे रूप बना बनाए बने बनाए उनके स्थान में आदेश का प्रकरण वो में आ गया चार सुप्रिय चलिए आगे फिर है सिंह शब्द ऐसे ही प्रातः काल ये अकारांत पुलिंग मध्याह्न और सायंकाल मार्ग ये पुल्लिंग हो गए निशा ये स्त्रीलिंग का है रात्रि का वाचक शब्द इसके लता के समान रूप चलेंगे धातुओं में इसमें आत्मनिपद की आ रही हैं आज तो सेव धातु सेवते सेवते सेवंते इसके रूप भी दिए हैं इन्होंने पूरे और उसी के समान औरों के रूप भी बना लेना तो सेव धातु होगी ऐसी लभ डुल प्राप्त तो लभते वर्धते वर्धेते, वर्धेते वर्धन्ते ऐसी मुद धातु ये प्रसन्न होने अर्थ में आती है मोदते मोदेते मोदन्ते और सह धातु सहमर्षणे सहन करना सहते सहेते सहते याच तो वर्तने वर्तते वर्तेते वर्तनते गुण हो जाएगा ईक्ष दर्शने ईक्षते और निर निरउपसर्ग लगा करके निरीक्षते निर उपसर्ग है वी अभिवादन स्तुत्यो तो इदित होने से नमागम हो जाएगा वंदते वंदेते भाषा भाषते भाषेते भाषंते बोलने अर्थ में आती है और कुर्द ये कूदने अर्थ में है कुर्दते कूर्दे कुर्दे यत धातु इसी से बनता है प्रयत्न शब्द यति प्रयत्ने तो यतते यतेते यते और शिक्ष धातु ये किस अर्थ में आती है शिक्ष विद्योपाद विद्या का ग्रहण करना यह है शिक्षा सीखना तो सीखना का अर्थ विद्या पढ़ना विद्या का ग्रहण करना क्योंकि विद्या से ही सीखता है व्यक्ति तो पाणी ने अर्थ रखा है इसका शिक्ष विद्योपादा ने कंप धातु कपी चलने इदित है हो जाएगा कम और भिक्ष ये भिक्षा अर्थ में आती है लेकिन पाणिनि ने अर्थ क्या रखा है इसका भिक्षा तो अर्थ किया है लेकिन साथ में लिख दिया लाभे अलाभे मिले या ना मिले यही है ना भिक्ष भिक्षायाम देख देखना लाभे अलाभे क्योंकि वो ये भी दिखा रहे हैं कि भिक्षा हम मांगने जा रहे हैं तो आवश्यक नहीं है मिली जाए बहुत लोग मना भी कर देंगे तो नहीं, वो भिक्षा वो नहीं भिक्षा क्रिया तो हो रही है क्रिया तो हो रही है मांगने की लेकिन क्रिया वो पूर्ण हो जाए ये आवश्यक नहीं है जो वस्तु मिलेगी उसका वो वो क्रिया थोड़ी है तो पदार्थ हो गया हम तो क्रियावाचक पद की बात कर रहे हैं और इह, इह चाहना इना तो इते ऐसी शुभ धातु से शुभते शोभते शोभे और रम धातु है ये रमण करना खेलना रमु वैसे कीड़ा अर्थ में आती है ये तो रमते रमेते तो इसमें कोई नई धातु ऐसी नहीं आई है जिसके आपको रूप याद करने पड़े ये सेव के तो रूप कर लिए होंगे शायद आत्म में किसी का किया है अब तक तो? तो उसी के समान रूप चलेंगे नहीं किया तो सेव धातु का याद करके उसी के समान सबके चलाना और युष्म शब्द का ध्यान रखना है सप्तमी व्यक्ति इसमें आ रही है अनुवाद में तो आधारोधिकरण अधिकरण संज्ञा की गई है जो आधार होता है क्रिया का उसको अधिकरण कहते हैं और अधिकरण में सप्तम अधिकरण जैसे सप्तमी व्यक्ति हो जाती है जैसे विद्यालय में पढ़ता है तो विद्यालय पठती विद्यालय हो गया उसका अधिकरण आधार होने के कारण से और उसमें सप्तम अधिकरण जैसे सप्तमी हो गई पाठशालायाम उपाध्याया संति तो पाठशाला आधार हो गया उनका अधिकरण किसी विषय में या किसी अर्थ में ऐसे जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी उनके जो वाचक शब्द होंगे उनमें भी सप्तमी विभुक्ति हो जाएगी ऐसे ही समय के वाचक जो शब्द होते हैं उनमें भी सप्तमी हो जाती है तो विषय में जैसे मोक्ष के विषय में इच्छा है कामना है तो मोक्षे तो एक तरह से आधार ही बन गया वो कोई अलग से इसका सूत्र नहीं है पाणनी इसको आधार आधारोधिकरण से ही ले लेंगे ऐसे ही कालवाचक शब्द हैं दिन दिवस इत्यादि तो दिने दिवसे प्रातः काले मध्यान्हने सायंकाले क्योंकि समय आधार बनता है कार्य करने का तो ये भी आधारोधिकरण से ही हो जाएगा ऐसे ही अवस्थाओं के नाम होते हैं उनका भी संबंध काल से होता है जैसे यौवन वार्धक्य शैशव इत्यादि तो ऐसी अवस्था किसी की है और उसमें अध्ययन भी कर रहा है तो यौवन ए पठती शैशवे पठती वार्धक्य पठती इस तरह से स्तोह ये सूत्र तो पता होगा यानी सकार और तवर्ग इनके स्थान में आदेश होते हैं शकार और चवर्ग यथा करके शकार को शकार तवर्ग को चवर्ग लेकिन होते कब है कि जब इनके दाएं बाएं इधर या उधर ये परे रहते वाली बात नहीं है तो तृतीय है शुना और ये सह के योग में है तो शकार और चवर्ग के साथ अब साथ जब कहा है तो साथ इधर वाला बैठा है वो भी साथ में हमारे इधर वाला बैठा है वो भी साथ में तो दोनों ओर लगता है देखते हैं ये इनके सकार के दोनों ओर देखेंगे कि शकार या चवरग आ रहा है या नहीं ऐसे ही तवर्ग के दोनों ओर देखेंगे कि शकार और चवरग आ रहा है या नहीं इसमें ऐसा नहीं है कि सकार के आसपास देखेंगे हम केवल शकार को और तवर्ग के आसपास देखेंगे केवल चवर्ग को मैंने क्या कहा था सकार के आसपास भी दोनों को देखेंगे तवर्ग के आसपास भी दोनों को देखेंगे लेकिन आदेश यथा होगा सकार के आसपास शकार है तब भी उसको शकार होगा सकार के आसपास तवर्ग है तब भी उसको वो चवर्ग है तब भी उसको शकार होगा ऐसे ही तवर्ग के आसपास शकार है तब भी उसको चवर्ग होगा तवर्ग के आसपास चवर्ग है तब भी उसको चवर्ग होगा उपस्थिति दोनों की हाँ आदेश एक जैसा ही होगा जैसे रामस तो सकार के आसपास क्या है यहाँ शकार तो सकार को क्या होगा शकार नहीं सकार के आसपास क्या है चवर्ग है। चवर्ग है तो सकार को शकार हो गया रामस ऐसी कस चित यहां भी चवरग आ गया सकार के साथ में तो कस सत्चित यहां तकार के साथ में चवर्ग आ गया तो तकार को भी चवर गया यानी कच्चित सत्चित सचित ऐसी शर्ंगिन शारंग और जय इसके अब जिसके की मात्रा लगा लेना इसमें शारंगिन और जय तो तवर्ग के योग में चवर्ग आ गया तो तवर्ग को भी वर्ग तो नकार है तो नकार को पांचवा वर्ण ही होगा जय ऐसे ही याच याच और ये नहीं है याच ना पहले वो तो बाद में टाप करते हैं यज याच यत प्रक्ष रक्षो नंग नंग प्रत्यय होता है तो चवर्ग के योग में तवर्ग आ गया नकार तो चवर्ग को भी तवर्ग को भी चवर्ग हो गया तो नकार को यंकार तो इस तरह से यहां उल्टा है देखो जैसे दाएं बाएं की बात कर रहा था मैं अब तक पीछे जो उदाहरण हैं सारे ये हमने आगे वाले शब्द को देख करके पीछे वाले को बदला है पहले वाले को और यहां जो है याच और ना यहां चकार इधर देख करके आगे वाले नकार को बदलायाचिया और इसके लिखने में लोग बहुत भूल करते हैं कहीं भी आप पुस्तकों में देखना तो क्या लिखा होगा यांचा सब जगह भरमार है पूरी क्योंकि मैं बहुत सी करक्षण करता हूं तो मुझे पता है कितनी बाधा आती है हर जगह जहां देगा वहां यांचा यांचा <laughs> याचियां चकार पहले बोलेंगे यहाँ आगे चलिए अनुवाद देखिए और क्या है इसमें विसर्ग का विस्मरण रखें कि कह आदि कार्यो में के स्थान पर ही विसर्ग रहता है तो हाँ कार्यों में साकार रखा जाता है तो तो ये आप रेफी जान दोबारा सुन लेना उसको सब बातें आ चुकी हैं उसमें तो घर में बालक है गृह बालक है, अस्ति हम लोग बोलेंगे बालकोस्ति संधि का नियम पालन करते हुए ऐसी विद्यालय है हाँ वर्तते तो गृह बालको वर्तते ठीक है वृतु वर्तने जो अस्तात्विक ना वर्तने व्यवहार कर रहा है मतलब वर्तने व्यवहार के रूप में है विद्यालय छात्रा बालिकाश वर्तन्ते सब तच फलम आसने वर्तेते दो चीजें हैं ना जब चा लगा के बोलते हैं तो प्रत्येक का प्रभाव पड़ेगा क्रिया पर संख्या देखी जाएगी फिर कितनी चीजें बोली गई तो बालक है एक और फल है एक दो है इसलिए वर्ते आसन आधार हो गया अधिकरण विद्या धर्मेणा शोभते तो शोभते आत्म का प्रयोग दिखा दिया और धर्म के द्वारा शोभित होती है धर्म में तृतीय होगी सिंह वने निशायाम भ्रमति तो वने भ्रमति वन में भी सप्तमी और काल रात्रि का है तो कालवाचक शब्द में भी सप्तमी निशायाम यति ही धर्मे रमते धर्म में रमन करता है और सायंकाले मार्गे बाला कूदंते तो मार्गे मार्ग ये अधिकरण हो गया आधार हो गया और सायकाल कालवाचक शब्द है इसमें भी सप्तमी हो गई तव गुरुम सेवसे सुखम लभसे मोदसे वर्धसे च कभी ही नृपम धनम याचते याच धातु द्विकर्मक है तो नृप और धन दोनों में कर्म संज्ञा होने से द्वितीय व्यक्ति आ गई तम भाषते वंदते ची नृप से ही बोलता है ये तम जो है नृपम को बोल रहा है और वंदते भी उसी को बोल रहा है यानी कि तम वंदते अर्थात नृपम वंदते यह दुखम सहते विद्याम शिक्षते अन्नम भिक्षते ज्ञानम ईहते चलो मुदते वह लोक में प्रसन्न रहता है इन कार्यों को करने वाला त्वया सहायम हाँ वही है सहायम सहाय मान सह अयम तो तवया तेरे साथ कह अस्थिये कौन है संधि दिखा दी दीर्घ संधि तुभ्यम कि नहीं सहायता का तो तो शब्द है सहाय और वो यहां संगत नहीं होगा वहां तो ये होगा कि तब तब तब है तेरा कौन फिर ऐसे होगा तब। और यह है त्वया। तो तृतीया जो है उस के योग में प्रधाने। किम रोचते रुचर्थ नाम प्रिय माणा ये संप्रदान संज्ञा हो जाएगी तो की तब भुस्तक अहम ईक्षे मैं देख रहा हूं तेरी पुस्तक को <coughs> तो उत्तम पुरुष का एक है नहींक्षे तो सत्यम वर्तते तेरे में सत्य है वंदे मातरम तो मातरम ये कर्म हो गया वी धातु का तू गुरु की सेवा करता है सुख पाता है और सुखपूर्वक रहता है तो तम गुरु सेवसे सुखम लूर्वक सुख सुख है हाँ बससी नगर में मनुष्य हैं नगरे मनुष्या देवदत्त मार्ग में सन्यासी को देखता है तो देवदत्तो मार्गे पथिन शब्द अभी आया नहीं है पथिन का बनाएंगे तो पथी बनेगा पथी इकारांत तो देवदत्तो मार्गे सन्यासी को देखता है सन्यासी यति यति आ चुका है पीछे तो यतिम ई क्ष से पश का प्रयोग कर लिया हमने पीछे श्यसी कह सकते हैं और ईक्ष मोक्ष के विषय में तुम यत्न करते हो तो मोक्ष के विषय में तो विषय अर्थ को कहने के लिए ही सप्तमी ला करके सीधे मोक्षे और मोक्ष से विषय ये भी कह सकते हैं लेकिन मोक्षे से ही काम चल गया तो मोक्षे तुम यत से यत्न करते हो यत्न करोशी भी कह सकते हैं लेकिन यत तुम दुख सहते हो युयम, दुखम सहसे गुरु की सेवा करते हो गुरुम सेवसे और संसार में शोभित होते हो तो तो आ, भी कर सकते हैं तो तो तो भोजन भी कर सकते हैं ना वो तो ठीक है मैंने नहीं मैंने तुम कहा बोला था अच्छा अच्छा मैंने यूएम कह दिया था अच्छा तो तुम दुखम सहसे गुरुम नहीं। सेवसे नहीं। और संसार में शोभित होते हो संसारे शोभसे बन जाएगा जगत आ गया पीछे नहीं। अभी नहीं आया हैं लोक लोक आ गया तो लोक ही बोल सकते हैं वह धन में रमता है स धने रमते वृक्ष कांपता है तो वृक्ष कंपते साधु राजा से अन्न मांगता है तो साधु साधुर नृपम अगर नृप बोलेंगे तो इधर साधुर साधुर नृपम अन्नम याचते हाँ भिक्ष भी कह सकते हैं भिक्षते लेकिन इसमें याच भी आई थी धातु है तो याच भी नहीं इसमें मैं भिक्षा वाली सब भिक्षा तो नहीं आया आए, इसमें आए आए। आए। अच्छा भिक्ष बोल दिया कोष्ठक में ना। ना आ, लेकिन धातु इसमें याच भी दिए आज के अभ्यास में तो याचते भी कह सकते हैं भिक्षते भी हैं कौन सा ये जो आपने भिक्षा कम पते सातव बोला न साधुम हाँ साधुर नृपम अन्नम भिक्षा से, भिक्षते या याचते भिक्षते हो जाएगी जी मतलब तो ये याच के कारण हाँ दुह याची रुदी प्रचि भिक्षु भिक्ष पड़ी उसमें याच भी है भिक्ष भी है दोनों है अगर नहीं होती तो फिर हमको नहीं दो कर्म आएंगे ही नहीं के साथ में तो वो तो प्रसंग ही नहीं बनेगा आपका और जगह और जगह दो नहीं कर्म आएंगे ही नहीं, नहीं तो, तो करोगे कहाँ से दो कर्म आए तो तो गिना दिया उनको गिन के साथ में दो कर्म आते है मान लो मैं पुस्तक पढ़ता हूँ या दो कर्म कैसे बनाओगे आप पढ़ पढ़ पठधातु के बनाओ है किसका पीछे, पीछे, आ, आ पीछे आ तो गया पीछे विद्या हो गया दिनेश पिता को प्रणाम करता है तो दिनेशो जनकम प्रणमति हाँ बंदते तो बंदते हो जाएगा और घर में कूदता है गृह कूदते यहाँ गृह कर देना और सत्य ही बोलता है सत्यम या सत्यमेंत भाषते विद्या सत्य से शोभित होती है विद्या सत्य न शोभ तुम क्या चाहते हो तम किम ईहसे पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है पशुशु सिंह श्रेष्ठोस्ती या पशुनाम सिंह श्रेष्ठवस्ति, अस् यत सप्तमी और षष्ठी दोनों मध्या में तू यहाँ आना आगच्छ, मैं तुमको बुलाता हूँ अहम तम नहीं बुलाता हूँ पीछे आ चुकी है आंग उपसर्ग पूर्वक वे धातु आहवयामी तेरे साथ कौन है त्वया सह अब तब सह नहीं बोल देना कि तेरे को देख करके तुरंत तब बोल दो क्योंकि सह के योग में तृतीया होती है सहयुक्त प्रधान सह और जैसा इन्होंने पीछे वाक्य बोला था इसमें अगर यह और होता तो वही बन जाता त्वया सहायम कोस्ती लेकिन उन्होंने यह बोला नहीं है क्या तुझे फल अच्छा लगता है किम तुभ्यम देखो इसमें किम क्या शब्दों का कितना महत्व जाता है स्थान की दृष्टि से या उसका लहजा जैसे हम बोले हैं क्या क्या तुझे फल अच्छा लगता है क्या की जगह बदल दें तो तुझे फल अच्छा लगता है क्या तो क्या अर्थ होगा इसका नहीं इसको ऐसे बोलें तुझे क्या फल अच्छा लगता तो है कौन सा फल अच्छा? तो कौन सा अर्थ हो जाएगा और क्या तुझे फल अच्छा लगता है? तो हम तो और भी कोई चीज अच्छी लगती है क्या फल तो अच्छा लगता ही है या नहीं लगता है वो प्रश्न बन गया और साथ में और भी तो स्थान बदलने से या लहजा भी अंतर पड़ जाता है उसमें तो किम तुभ्यम फलम रोचते अब यहाँ रोचक से मत कर देना तुझे को देख करके क्योंकि यहाँ रोचते का करता कौन है कोई वो है अन्य अन्य, अन्य उपासना कौन है कि रोचकर्ता फिर देखो वाक्य करता तो तेरी पुस्तक कहाँ है तब पुस्तकम कुछ अब जैसे मैंने कहा था कि युष्म के शब्द जो दो दो बनते हैं वो भी याद करने हैं थी, थी। तो ऐसे जो हम दो दो बनते हैं दूसरे वाले इनका प्रयोग कहाँ करते हैं तो इनका प्रयोग जो है हमेशा नियम है इसका क्योंकि जहां ये चार सूत्र आए है हुए हैं वहां ऊपर से अधिकार चल रहा है पदार्थ पद से उत्तर तो इसका अर्थ है एक पद हमें पहले बोलना पड़ेगा कोई तब आगे बोल सकते हैं जैसे अगर ये हम बोले कि तब पुस्तकम कुछ और यदि हम पुस्तकम पहले बोल दे तो हम तब और ते दोनों बोल सकते हैं ते। पुस्तकम ते कुछ कत्रा ते, ते पुस्तकम तेरी पुस्तक कहाँ पर है एक बोले हैं दो बोले मतलब बीच में कहीं आ जाए अर्थात व्याकरण वाक्य के प्रारंभ में नहीं आते हैं ये शब्द है तुम हिना पिता बसो तुम माता शतक बहुवी नहीं, नहीं।, नहीं अधा अधा ते ते बोल दिया लेकिन अधा पहले आने पर ते अधा नहीं बोलेंगे अधाते नमस्ते ते नमह नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे तो तुभ्यम नम नहीं नमा को पहले ले आए वो ते को पहले ले आए तो तुभ्यम नमह और वो विकल्प है नमस्ते या नमस्तुभ्यम वो बात अलग रही लेकिन वहां ऐसे विकल्प नहीं प्रयोग किया करते हैं जो शब्द चल पड़ते हैं ना उनको वैसे ही बोलना चाहिए ऐसे नहीं बदलते हैं तुमको नमस्ते तो। ये क्या तो हमने कोई क्या व्याकरण गलत प्रयोग किया है क्या कि हमने गलती क्या है इसमें गलती नहीं है वो बात नहीं हो रही है लेकिन जो वैदिक शब्द हमारा चला आ रहा है क्योंकि मंत्रों में आता है नमस्ते नमस्ते रुद्रमन तो वही शब्द चलाना चाहिए महर्षिदान ने प्रयोग किया है इसका आपस में सब लोग नमस्ते बोले तुझ ज्ञान है त्वी ज्ञानमस्ति तू बाल्यकाल में विद्या सीखता है शैशवे विद्याम तव विद्या को देख करके यहाँ शिक्षते मत बोलते ना कहीं त्वम के साथ में है संबंध क्रिया का तुम शैशवे विद्याम शिक्षसे तू धन सुख और ज्ञान पाता है त्व धनम सुख सुखम ज्ञानम च लभसे के साथ संबंध है क्रिया का अशुद्ध वाक्यों में तुम निरपस्य से तो नृप कर्म बनेगा तुम नृपम सेवसे साधु निरपात अन्नम भिक्षते द्विकर्म खोने से निरप भी कर्म बनेगा निरपम अन्नम भिक्षते ऐसी ही विद्या सत्यात नहीं सत्य न शुभते बाल्य काल हैं में विद्या सीखता ये हाँ विद्या बाले काल से विद्या सीखता है आशवात हम्म होता है ये या, या प्रभृति लगाए फिर आग को हटा दे तो शैशवाद प्रभृति शैश से लेकर या आशवाद ऐसे करके प्रणो ध्वनि हो